भाषार्थ इस यज्ञ में जन्म से श्रेष्ठ अंगिरा ऋषि देवों की स्तुति करते हैं, जो पत्थरों से पीसने के लिए ऊपर उठाते हैं, वे सभी यज्ञीय सोम को देखते हैं। विस्फद्रिष्टा इंद्र, जिनसे महान हुआ, सोमरस पीकर आनंदित हुआ, उस इंद्र का वज्र आकाश मार्ग से अन्न साधक उदक उत्पन्न करें। त्रिनवतितम शुक्त तुम दोनों बहुत विस्तृत हो ये विस्तृत महान जावा पृथ्वी उत्तम मिस्त्री की भांति हमें परस्पर सदैव सहायक हो तुम शत्रुओं के बलों से इन उपायों से हमारी रक्षा करो इन रक्षा उपायों से तुम हमें शत्रुओं से श्रेष्ठ रीति से बचाओ भाशार्थ जो बहुत दीर्घ काल तक अनेक शास्त्रों का समरण करने वाला विद्वान सुखकर हवियों से देवों की सेवा करता है वह मानव सभी यज्ञों में देवों की अनेक सुख साधनों से सेवा करता है भाशार्थ हे सबके प्रभु जो देवों का महान वरणीय धन है वह हमें दो तुम सभी निश्चय से संपूर्ण तेजों को धारण करने वाले तथा तुम सभी यज्ञों में पूजा के योग्य हो भाषार्थ, अर्यमा, मित्र, सर्वगामी वरुण, लोगों से स्तवित रुद्र, सबके पोषक मरुत तथा भग, ये सभी देवतुल्य हैं, ये सब लोगों को सुख प्रदान करें, वे सब अमृत की भांति हविदब्बे के राजा हैं, भाषार्थ औ परजन्य रूप धन के ईश्वर अश्ववै तुम्हारे तुल्य ही उदकों के स्वामी सूर्य एवं चंद्र हैं अंतरिक्ष स्थानीय बादलों में अग्नि निवास करता है इनके साथ तुम हमारी यहां रहने के लिए दिन रात रक्षा करो भाषार्थ और श्रेष्ठ कल्याणकारी कार्यों के पालक अश्वदेव तथा मित्र एवं वरुण हमारी अपनी शरीरों से तेज से रक्षा करें जिस यजमान पुरुष का ये देव संरक्षण करते हैं वह महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तथा वह मरुभूमि की भांति दुखों को पार कर जाता है भाशार्थ और हमें रुद्रपुत्र आश्रवी सुखी करें उसी प्रकार रथों का पति पूषा रिभु अन्नवान भग सर्वगामी वाय एवं सभी देव हमें सुखी करें सभी ज्ञानों एवं धनों के स्वामी हे सब ब्रह्मादि महान देवों सब हमें सुखी करें pégsépekkel szemben is széleskörűen széleskörűen széleskörűen तेरी सेवा करने वाला यजमान भी यज्ञ से प्रसन्न होता है हे इंद्र यज्ञ के प्रति अत्यंत शीघ्रता से आने वाले तेरे रथ के अश्रु भी अतिशय बलसाली हैं इंद्र के लिए जो सामगान है वह भी बहुत असाधारण है इसका यज्ञ भी मानों के लिए साधारण नहीं है वह दिव्य है भाषार्थ प्रेरक सदित्र देव हमें कभी लज्� रित्तिजों से स्थावित होता है, मरुतों के साथ रहने वाला इंद्र, रथ के चक्र एवं अश्वों के रासों की भांति इन सभी लोकों के बल को हमें दे, भाषार्थ हे द्यावा पृथ्वी, तुम हमारे इन पुत्रों को सर्व मानवों पर्योगी महान यश प्रदान करो, बल प्राप्त करने के लिए पुष्ट युक्त अन्न प्रदान करो, तथा शत्रुओं को नष्� Sarva Dapak Balshali Indra Hamari Kamana Karnewala to the किसी भी स्थान पर रहते हुए इस प्रकार स्तुति करने वाले भक्त की इच्छित सिद्धि के लिए तथा यज्ञ की पूर्ति के लिए सदैव रक्षा कर तेरी स्तुति करने वाले मुझे तू सिद्ध के लिए जान भाषार्थ जिस प्रकार सूर्य में तेजस्वी किरणें विस्तृत दिप्त युक्त ज्योति को विस्तारित करती हैं उसी प्रकार शत्रु मानवों को करने वाले की भांति ही मेरा यह स्तोत्र दधिगत हो जैसे न टूटने वाले, सिग्रगामी घोड़े से चलने वाले सुद्रिन रथ को बनाता है, वैसे ही मैंने इसे बनाया है, भाषार्थ, जिनके धन दान से युक्त यह स्तुति होती है, उनके लिए यह स्वर्ण में अलंकार की भांति बार-बार प्रीति युक्त होती है, युद्ध में जैसे बहुत से पराक्रम किए जाते हैं, अथवा घटी � देव हमें चाहते हुए पांच सौ रथों में अश्व जोतकर यज्ञमार्ग में जाते हैं उन देवों के प्रशंसा युक्त श्रमणीय स्तोत्र का पाठ दुहशीम ब्रह्मान वे तथा बलशाली राम आदि धनवान राजाओं के पास मैंने किया है भाषार्थ इन राजाओं से तांव नामक ऋषि ने सतहत्तर गाएं जल्द ही मांगी तथा पार्थ नामक ऋषि � मायो ऋषि ने भी जल्द ही मांगी चतुर नौ तितम सुक्तम भाषार्थ ये पत्थर अभिशाव शब्द करें हम यजमान उन शब्द करने वाले पत्थरों की इस्तुति करते हैं हे रित्यजों तुम भी स्तोत्र पाठ करो जब आदरणीय एवं द्रन पत्थर सोमा भिशों का एक साथ इंद्र के लिए सुनने योग्य शब्द करते हैं तब सोमपान करने वाले त्रित होते हैं भाषार्थ ये पत्थ और ये सोम संसर्ग से हरित वर्ण तेजस्वी मुखों से देवों को बुलाते हैं उत्तम कार्य करने वाले ये पत्थर यज्ञ में आकर अपने सुकृत से देवों को बुलाने वाले अग्नि के पहले ही भक्षणीय हवि को पाते हैं भासार्थ लाल वर्ण की वृक्ष की शाखा को खाते हुए श्रेष्ठ भोजन वाले विषभो की भात ये पत्थर शब्द करते हैं जैसे पक्व मांस होने पर मांस भक्षण करने वाले पसंद होकर शब्द करते हैं उसी प्रकार ये भी शब्द करते हैं और मीठा सोम रस प्राप्त करते हैं भाषार्थ मदकर एवं चूसे जाते हुए सोम से ये पत्थर इंद्र को बुलाते हुए बहुत शब्द करते हैं इन्होंने मुंह से मीठे सोम को प्राप्त किया ये कार्य में रत एवं भीर होकर अपने शब्दों से गर्जनाओं से पृथ्वी को पूरित करते हुए भगिनी स्वरूप अंगुलियों के साथ प्रसन्नता से नाचते हैं, भाषार्थ, श्रेष्ठ रीति से गिरने वाले पत्थर अंतरिक्ष में सतत शब्द करते हैं, मरीगों के स्थान में गमनशील कृष्ण मरीगों की भांति सूर्य की सफेद किरण की भांति वे जल बिंदु नाच रहे हैं, निष्पेडित सुखदायक सोमरस को ये पत्थर नीचे गिराते ह� भाषा जिस प्रकार बलशाली बैल शकट के धूरे का भार धारण करते हैं वैसे ही इच्छित फल वर्शक यज्ञ का भार धारण करने वाले ये पत्थर सोम के साथ रथ की धूरा को धारण करके रथ ले जाने वाले घोड़ों की भात महान होते हैं जब वे सोम का ग्रास करते हैं स्वास के साथ शब्द करते हैं तब इनका वेगवान अश्वों की भात ही शब्द सुनता है भाशार्थ 10 अंगुलियों से बद्ध 10 प्रकार के खारियों का प्रकाश करने वाले दस असुओं की भांड, सोम के साथ योजनाओं वाले, दस प्रकार के कार्यों को करने वाले, संचालन करने वाले, दस प्रकार के बलों से युत होकर अभिशाव के लिए वाहन करने वाले पत्थरों को वर्णन करके स्तुति करो, भाषार्थ आदरणीय वेग से कार्य करने वाले ये पत्थर दस अंगुलियों में पकड़े हुए होते हैं। इन पत्थरों का अभिषेक कार्य बहुत स्प्रहिणीय एवं सर्वगामी है और वे सर्वश्रेष्ठ उस सबसे पहले प्राप्त अन्न के रस को सेवन करते हैं भाषार्थ सोम का पान करने वाले वे पत्थर इंद्र के अश्वों को चूमते हैं अर्थात इंद्र के रथ के पास जाते हैं सोम रस निकालते समय वे गोचरम के ऊपर बैठते हैं इंद्र ये पत्थर उसे पीकर वृद्ध को प्राप्त करता है, सामर्थ से बढ़ता है और बलशाली सांड की भाँति पराक्रम प्रकट करता है। भाषार्थ, सोम तुम्हें यज्ञ में इच्छित फल प्रदान करेगा। तुम कदापि निराश नहीं होना, तुम छीन नहीं होना, अन्नादि से युक्तों की भाँति तुम सदा भोजन से तृप्त होते रहो। पत्थरों तुम जिस यजमान के यज्ञ को सेवन करते हो धनमान पुरुषों की भांति उज्जल तेज से युक्त एवं कल्याण प्रद होकर रहो भाषार्थ हे पत्थरों तुम श्रम रहित शिष्ट न होने वाले अमर अरोग एवं जरा रहित होवो तुम सदैव गतिशील दुष्टों का नाश करने वाले स्वयं अचिन्न बहुत बलवान त्रिशना रहित निष्ठ भासार्थ हे पत्थरों सभी युगों में तुम्हारे पित्र भूत पर्वत सदैव स्थिर सब कल्याण करने की कामना वाले तथा भवनों की भांति अभंग होते हैं वे जरा रहित सोमवृक्ष से युक्त एवं हरे रंग के होकर आकाश और पृथ्वी को अपने अभिशो शब्द से पूरित करते हैं